हरे हरे बड़ा शैला मर में रही हरी हरी बड़ा शैला मर मे रही पाइया दुर्लभ तानों श्री कृष्ण भजन बिनो पाया दुर्लभ तन श्री कृष्ण भजन पाया दुर्लभ त श्री कृष्ण भजन विनु पाया दुर्लभ जन्म मोर वि फल हाएला जन्म मोरवे नमो मोर विपल ब्रजेन्द्र नंदना नवद्वीपे अवतरी ब्रजेन्द्र नंद नी नवदीपे अवतरी जगत बारिया प्रेमा दे जगत बारिया प्रेमा जगत बारिया प्रेमा दे तो है। है। से पारा माती विशेष कठिन आती मोई से पारा माती विशेष मोई से पामारा माती विशेष कठिन आती ही मोरे करो हे ला। ही मोरे करोना नहीं तो मोरे करोना नहीं मोरे करोना नहीं narupa ragunatha bhata juga sarvasanatan ragunatha patayu juga rup sanatanarupa ragunatha bhata juga sarvasanatanarupa ragunatha patayu juga haate na hailamoraamaate haate na hailam माते तेनाइलोर माते दिव्या चिंता मनी धाम वृंदावन है निता वृंदा न… दिव्या चिंता मनी धाम दिव्या चिंता मे धाम वृंदावन है न न्यचिता से ही धामे ना कैनु बस धामे ना से ही धामे ना कैनु बस माते वैष्णवेरा विशेष विषय माती नही लैष्णवेरा निरंतर उठे माने निरंतर उठे माने रखे उठे माने निरंतर दा उठे दास मान नासक जीवे ना है तक है जी मेरा उचित नी गुरु वैष्णव सेवा बीन भजन वे नाय दुर्लभतन पाय दुर्लभतनो श्री कृष्ण भजन कृष्ण भजन वेणु जन्म मोड़ विफल अब पात के के भुपाई द्वारपुरी ओम ज्ञानतिमिराशाजनशलाकक्षुभं मिलित श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोशन स्थापितूतले स्वयं रूप कदम ददा स्वपदांतिकम वंदेह श्रीगुरा श्रीयुता पदकमल श्रीगुरों साग्रजा सहगना रघुनाथान्वितम तम सजीवम साइता सवदूत परीजन सहिता कृष्ण चैतन्यदेव सहगना ललिता श्री विशाकान्वित ुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिता कांत राधाकांत नमस्ते रक्तकांचन गौरांगी राघे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरि प्रणमा हरिप्रिय पांचाकूप कृपा सिंधु पथिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदिवा सभी गौर भक्त गंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा तो ये जो गीत है शिल नरोत्तम ठाकुर के द्वारा रचित हाँ जिसमें वो लिखते हैं हरी हरी बड़ा शैला मर में रहला तो शैल का मतलब होता है कि काटा कांटा हुआ है कहाँ छुभा हुआ है मेरे हृदय हृदय में मर में का मतलब है हृदय जैसे बंगला में बुक का मतलब होता है हृदय तो वैसे ही एक शोक को व्यक्त कर रहे हैं कौन व्यक्त कर रहे शोक को नरोत्तम दास ठाकुर और ये जो गीत है बहुत आ, शिक्षा प्रद है उसके जो पहला हाँ, जो स्टानजा है तो उसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं हरी हरी बड़ा शैला मरा में रहिल कि ये हरी मेरा जो हृदय है एक बहुत बड़ी वेदना से कष्ट पा रहा है पाया दुर्लभ तनु श्री कृष्ण भजन विनु जन्म मोर विफल हरल तो क्या कष्ट है मैं मेरे हृदय में तो अलग अलग सीक्वेंस दुखों का बोल रहे हैं वो अलग अलग अलग आगे आने वाले जो शांजाज है या श्लोकाज है उनमें वो कह रहे हैं तो इसमें तो सबसे पहले कह रहे हैं कि ये दुख है मुझे है अपने हृदय में पाया दुर्लभ तनु इतना दुर्लभ शरीर मिलने के बावजूद भी श्री कृष्ण भजन बिनु श्री कृष्ण के भजन के बिना जन्म मोरा विफल हेला मेरा जो जीवन है वो विफल हो गया है तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर अपना जो दुख है वो प्रकट कर रहे हैं कृष्ण के सामने अपना जो हृदय है और वो और आधे एक दुखी हो जाते हैं वो कहते हैं कि वही ब्रजेंद्र नंदन हरे नवद्वीपे अवतरी तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण नवद्वीप में अवतरित होते हैं जगत भरिया प्रेम धिला उन्होंने सारे जगत में कृष्ण प्रेम का वितरण किया है भर भर के कृष्ण प्रेम बाँटा है मुई से पामर मति विशेषक कठिन आती तेहि मोरे करुणा ना हैला तो वो कहते हैं कि मैं पामर मतलब पापी व्यक्ति हूँ कि जिसने और मेरे जो विशेष कठिना मेरा हृदय बहुत कठिन है पापमय कार्यों के कारण तेह मोरे करुणा ना हैला और उनकी जो करुणा है मैं प्राप्त नहीं कर पाया स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग तहा तेना हैला मोर मती ये जो षड वृंदा है चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद उनके प्रति कोई भी मेरा अनुराग या मेरे जो मति है ऐसे महान वैष्णव में नहीं लगी हाँ दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन हेन स्तान जो दिव्य चिंतामणि के समान जो वृंदावन कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण धाम है हा? तो वहां सही धामें ना कहीं नु वस्ती हर धाम में रहने के लिए मुझे कोई इंप्रेस नहीं है कोई इच्छा नहीं है धाम से मैं पूर्ण रूप से अनासक्त हो गया हूँ जिनसे आसक्त होना चाहिए उनसे हम आसक्त नहीं हैं जिनसे अनासक्त होना चाहिए उनसे अनासक्त नहीं हैं। तो वैसे वो कहते हैं कि वृंदावन जो कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय धाम है उसमें रहने की मेरी रंश मात्र भी इच्छा नहीं है विशेष विषय मति और मेरी जो मति है सदैव विषय उपभोगों में लगी रहती हैं नहिला नहिला वैष्णवे रति और वैष्णव में बिल्कुल ही अनुराग आसक्ति नहीं है निरंतर खेद उठे मने और यही इस प्रकार का जो दुख है सदैव मेरे हृदय से निकलता है नरोत्तम कहे जीवे उचित नहीं दास ठाकुर कहते हैं कि जीव के लिए सर्वथा उचित बात नहीं है योग्य नहीं है क्या श्री गुरु वैष्णव सेवा विने तो किसी जीव का कल्याण तभी हो सकता है जब वो आध्यात्मिक गुरु और वैष्णव की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो ऐसे सिर्फ ठाकुर इस गीत में इन प्रकार की शिक्षा हमें प्रदान कर रहे हैं तो मैं सोच रहा था कल हम जो रामलीला का वर्णन कर रहे थे उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं आधे घंटे के लिए फिर द्वारका के बारे में हम चर्चा करेंगे तो कल हम भगवान राम के कार्यकलापों के बारे में चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री राम बिल्कुल निमग्न हो गए थे लव के द्वारा वर्णित की गई जो कथाएं हैं जो राम कथा हैं या रामायण का जो वर्णन लव के द्वारा हो रहा था जिसको सुनने के लिए स्वयं भगवान राम निमग्न हो जाते हैं तो ऐसे भगवान राम स्वयं अपने आचरण से हमें सिखाते हैं कि वास्तव में एक व्यक्ति को कितना अधिक कृष्ण कथा में इंटरेस्ट लेना चाहिए क्योंकि परीक्षित महाराज जब कृष्ण कथा सुन रहे थे और पाँच दिन हो गए थे तब उन्होंने कहा रामलीला को सुन के रामलीला तक शुक्रदेव गोस्वामी ने सुनाया तो भगवान राम के लीलाओं का वर्णन होने के बाद शुक्रदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं कि अभी मैं कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको सुनना चाहता हूँ क्योंकि सारे अवतारों के शुरोमणि हैं एक प्रकार से कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवतम के कोई हीरो हैं तो वो कौन है कृष्ण है भागवतम में कई अवतारों का वर्णन है लेकिन प्रमुख जो हीरो हैं भागवतम जिसके अराउंड घूमता रहता है वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं वृंदावन तो ऐसे परीक्षित महाराज ने कहा मैं उनके बारे में सुनना चाहता हूँ हाँ तो ये भी बताया कि मैं क्यों सुनना चाहता हूँ बहुत सारे कारण बताए पांच छः कारण जैसे हम कहते हैं मैं सुनना चाहता हूँ लेकिन वो क्यों सुनना चाहता हूँ वो हमें पता नहीं है तो परीक्षित महाराज कहते कि मैं इसलिए सुनना चाहता हूँ क्योंकि भगवान लोक भावना मेरे प्रेम के कोई ऑब्जेक्ट हैं मेरे प्रेम की कोई वस्तु या प्रेम करने योग्य कोई विषय हैं तो वो कृष्णा हैं इसलिए ऐसे मेरे प्रेम के विषय कृष्ण के, के, के, के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ और दूसरा वो कहते हैं कि मेरे फादर या ग्रैंड फादर आदि आदि के जिन्होंने रक्षा की ऐसे कृष्ण के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ फिर वो कहते हैं कि मैं कृष्ण के बारे में इसलिए सुनना चाहता हूँ क्योंकि कृष्ण के बारे में सुनना परम औषधि हैं परम दवाई है लेकिन तो ऐसे बहुत सारे कारण बताएं हम दशम स्कंद के शुरुआत में बल्कि शुकदेव गोस्वामी कह रहे थे परीक्षित अभी ब्रेक ले लो ना कब तक बैठा रहोगे थोड़ा सा जाओ घूम के आओ परीक्षित महाराज बल्कि भागवतम लेक्चर जो हो रहा था शुकदेव गोस्वामी के द्वारा ऐसे नहीं कि वो दो गं, दो घंटे की कथा थी या सात सात दिन या केवल दिन में लेक्चर्स होते थे नहीं जैसे शुरू था पहला क्लास वो सात दिन और रात दिन और रात कंटिन्यूसली सुखदेव गोस्वामी बोलते जा रहे थे अभी तो भागवत कथा होती है तो वो एक व्यापार है हाँ वो कृष्ण वास्तव में कृष्ण रंजन करना चाहिए हम मनोरंजन करते हैं कृष्ण को आनंद देना उसको कृष्ण रंजन कहते हैं और हम सारा कार्य किसके लिए करते हैं मनोरंजन हमारे पास जितनी भी वस्तुएँ हैं जितने भी सॉन्ग्स हैं जो भी, है, भी चीज़ें हैं वो एक ही चीज़ के लिए हैं मनोरंजन अपने मन को रंजन करने में लगे हैं लेकिन मनोरंजन कभी कम्प्लीट नहीं होगा जब उसमें कृष्ण रंजन नहीं होगा तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी ने कहा अरे परीक्षित थोड़ा उठो जाओ घूम के आओ पाओ दर्द नहीं हो रहे आपके हाँ प्यास लगी होगी तो परीक्षित महाराज कहते नहीं ये प्यास नहीं तो मुझे एक बार धोखा दिया था प्यास के कारण ही मुझे क्या मिला ये मृत्यु का शाप मिला है फिर से दोबारा नहीं हाँ और नहीं तो वैसे ही शुक्रदेव गोस्वामी ने देखा कि इतना पक्का है परीक्षित महाराज तो शुक्रदेव गोस्वामी निरंतर वर्णन करने लगे तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान राम या कृष्ण की जो महिमा है वो हमें अपना धन बनाना चाहिए हमेशा चाहे हम बूढ़े हो जाएं हम नो कुछ भी हो जाए हमारे शरीर के साथ और ऐसे नहीं होगा कि यह शरीर हमेशा सुदृढ़ रहेगा जैसे अभी समय इस समय हम बैठे हैं निश्चिन्त और स्वस्थ शरीर के साथ तो ऐसे नहीं होने वाला कि कुछ समय के बाद ये शरीर ऐसे रहने वाला है नहीं ये तो हमेशा इसके पीछे जो बीमारियां हैं एक शत्रु के भांति लगी रहती हैं तो इसलिए किसी भी स्थिति में हम हो तो हमें कृष्ण कथा को अपना धन बना लेना चाहिए जैसे क्योंकि ये जगत का स्वभाव क्या है दुखालयम कोई व्यक्ति सफ़ेद उसके बाल हैं सफ़ेद शर्ट पहनता है सफ़ेद पैंट पहनता है हाँ सफ़ेद टाई पहनता है सफ़ेद शूज़ और सॉक्स भी सफ़ेद और आपने हाथ में उसका बैग भी है वो कैसे सफ़ेद तो बिल्कुल सफ़ेद है सारे चीज़ें और जो कोयले की खान है उसमें से वो निकलता है बाहर तो बाहर आएगा तो सफ़ेद रहेगा वो खान के अंदर से नहीं काला हो जाएगा तो वैसे ही ये जगत में हम होंगे तो यहाँ जैसे कोयले का खान का काला अंश उस सफ़ेद को ढक देगा बाहर निकलते समय काला हो जाएगा तो वैसे ही जगत में हमारी स्थिति है यह जगत का प्राइम इन्ग्रीडियंट क्या है दुखालयम क्या है दुख तो यह हम हमेशा दुख हमें किसी न किसी प्रकार से वो करेगा पकड़ के रखेगा या दूषित करेगा तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि एक में वो दवाई है परम औषधि कृष्ण कथा तो भगवान राम सुनते हैं कृष्ण सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं अभी और क्या करना चाहिए भगवान ने खुद अपने बारे में सुना है यदि हमें सिखाने के लिए वो खुद इतना परेशान हो रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी मति भ्रष्ट हो गई है हम सुनना नहीं चाहते तो लवकुश ने जब सुनाना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने धाम की महिमा सुनाई क्या सुनाई धाम की महिमा जहाँ परम भगवान राम अवतरित हुए थे उस आयशे ऐसे जो अयोध्या धाम है उसकी महिमा से अपना लेक्चर शुरू किया क्योंकि ये बहुत आवश्यक है हाँ किसी पर्सनालिटी के बारे में आप बोलते हो या धाम तो उसका ग्लोरीज को आपको बोलना चाहिए उसका गुणगान करना चाहिए जैसे आप भागवतम का लेक्चर भी देते हो तो शुरुआत में भागवत की महिमा को गुणगान करना चाहिए किसी वैष्णवों के बारे में बोल रहे हो तो उस वैष्णवों की महिमा या वैष्णव तत्व का वर्णन करना चाहिए तो उसी प्रकार से उन्होंने धाम की महिमा वर्णित करना शुरू किए और कहा कि ये जो अयोध्या है हाँ ये कौशल यह शरयु नदी के तट पर है फिर उसके सुंदरता का वर्णन करने लगे कि वहाँ ईवन आप्सराज नृत्य करती है सब जगह से गंधर्व म्यूज़िक बजाते रहते हैं और ये जो अयोध्या है वो इस जगत का भाग नहीं है ये आध्यात्मिक जगत का भाग है और जहाँ कई सारे पशु पक्षी विचरण कर रहे हैं बड़ी बड़ी गार्डन्स हैं और ये सारा शहर हर एक जीव को अपनी ओर आकर्षित करता है तो इस प्रकार से जो वर्णन कर रहे थे उन्होंने कहा कि उस धाम के जितने भी धामवासी हैं उनका जो प्रेम एक कृष्ण राम के लिए था किसके लिए भगवान राम के लिए अब धामवासी का मतलब ही है कि जिनका जो धामी है या कृष्ण है उनके लिए प्रेम हो जैसे भगवान राम के समय में एक ब्राह्मण थे जो ब्राह्मण रोज भगवान राम को देखने के बाद ही प्रसाद पाते थे क्या करते थे हाँ और भगवान राम इतने ऐसे व्य राजा थे कि उनके दरबार के डोर हमेशा खुले रहते थे और हर एक जीव को या जीवात्मा को अधिकार है किसी भी समय में आकर दरवाजा नॉक करना या सीधा भगवान राम के पास जाना कोई उसमें बाधा नहीं थी तो ये ब्राह्मण अब उसका नियम ही था अपने लाइफ का भोजन करने से पूर्व में भगवान राम को देखो देखो कितने चीजें हैं हाँ ये इसको एक इसको कहते हैं कि हाँ एक भगवान प्रीति का एक लक्षण है सिम्टम है कि भगवान को नहीं देखूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा तो ऐसे वो जाते थे रोज और एक बार भगवान राम कुछ ट्रैवलिंग के लिए निकल पड़े कुछ दिनों के लिए चले गए तब तक उस ब्राह्मण ने भोजन नहीं किया तो भगवान आए वापस तब तो भगवान राम को पता चला भगवान राम ने कहा इतना भी प्रीति हम उससे हैं तो भगवान द्रवित हो जाते हैं जब हम इसलिए तो कोई एक सर्विस या कोई एक्टिविटी हमें कंटिन्यू करनी चाहिए अपने लाइफ में किसी चीज़ को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए चाहे स्पेसिफिक प्रार्थना हो स्पेसिफिक श्लोकाज हो स्पेसिफिक अष्टकम्स हो स्पेसिफिक सॉन्ग हो या फिर कुछ नियम हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में डालने चाहिए इस समय मुझे ये कार्य करने हैं या दिन में मुझे ये जो श्लोकाज हैं चाहे गीता का एक अध्याय है या वैष्णव एक गीत है या अष्टक है जिसको मैं रोज चांड करूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए जब कृष्ण देखते हैं कि आपने व्रत में फिक्स हैं तो कृष्ण कृपा करना शुरू करते हैं तो वैसे ही था ये ब्राह्मण जब तक भगवान श्री राम को नहीं देखता था तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करता था और हम हमारी स्थिति को देखा जाए हम तो हफ्ते में एक बार भगवान को देखते हैं आ? और भोजन दिन में कितनी बार खाते हैं हफ्ते हम में एक बार आ? तो ऐसी सिचुएशन है तो भगवान राम जब गए और फिर वापस आए उनको पता चला कि हाँ वो ब्राह्मण भूखा है तो भगवान राम दुखी हुए हैं उन्होंने कहा लक्ष्मण मेरा विग्रह दे दो इसको क्या दे दो हाँ तो भगवान सिखाते हैं कि मुझ में और मेरे विग्रह में कोई अंतर नहीं है तो भगवान श्री राम लक्ष्मण के द्वारा उस ब्राह्मण को विग्रह देते हैं और उस विग्रह कि वो पूजा करते हैं और रोज उनको देखते हैं उसके उपरांत ही प्रसाद ग्रहण करते हैं फिर अभी भी वो विग्रह दक्षिण भारत में अब जाते हैं तो वहाँ मध्वाचार्य के टेंपल में है मध्वाचार्य जब प्रकट हुए हैं तो उन्होंने आपको कई सारे शिष्य बनाए तो एक शिष्य थे जिनको कहा कि उस विग्रह को ढूँढो वो विग्रह उस समय जगन्नाथपुरी में राजा के महल में थे तो उस यह जो मध्वाचार्य के शिष्यत थे वो बहुत महान कृष्ण भक्त थे तो भी उनके गुरु ने आदेश दिया था कि उस विग्रह को ढूंढो, लेके आओ और श्री राम को हाँ जो ब्राह्मण जिनकी सेवा करता था तो ओडिशा में उस राजा के महल में थे और उड़ीसा में क्या था कि जब राजा यदि देह त्याग करता है और आगे उसका पुत्र यदि उचित आयु का नहीं है राजकुमार रा, शासन नहीं चला सकता छोटा बच्चा है तो फिर एक हाथी के सुन में एक माला दी जाती है और सारे प्रजा या लोग खड़े रहते हैं वो हाथी जाएगा और एक व्यक्ति के गले में हार डालेगा वो व्यक्ति फिर उड़ीसा का राजा होगा जगन्नाथ की सेवा का अधिकार उसके पास तो ये मध्वाचार्य के शिष्य में नाम भूल गया उनका तो मध्वाचार्य के जो शिष्य थे वो हाथी सारे लोगों के बीच में जाकर मध्वाचार्य के शिष्य के गले में हर डाला और वो राजा हो गए प्रशासन का अधिकार उनके पास आया और फिर वो बालक राजकुमार बहुत छोटा था जब बड़ा हुआ तो वो राजा बना तो इनको छोड़ना था अपना स्थान तो उस समय उन्होंने कहा कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं क्या प्रदान करूं तो उन्होंने कहा कि मुझे तो वो विग्रह चाहिए कौन से जो भगवान राम के समय वो ब्राह्मण पूजा करते थे और मेरे आध्यात्मिक गुरु मधुवाचार्य चाहते हैं तो उस विग्रह को लेकर हाँ वो मधुवाचार्य के पास जाते हैं तो ऐसे थे धामवासी ऐसे थी प्रजा हाँ अयोध्या की जो प्रजा है भगवान श्री राम से अपने प्राणों से भी अपने पुत्र से भी अपने सास समान से भी अधिक प्रेम करते थे तो ये भक्तों का एक उन्नत स्थिति का लक्षण है उसको हम नकल नहीं कर सकते लेकिन हमारा गोल वो होना चाहिए हमें होना चाहिए कि हाइएस्ट चीज़ क्या है वो भी जानना चाहिए हमें कि ये हाइस्ट मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए यदि वो हायस्ट चीज़ नहीं पता नहीं हम सुनते नहीं पढ़ते तो फिर हम वही रहेंगे आया राम और गया राम और हमारे जिम्मे जीवन में राम नहीं रहेंगे हाँ तो ऐसी स्थिति होगी इसलिए हाँ इन आ, चीज़ों को श्रवण करना भी परम आवश्यक है तो ऐसे जो धामवासी थे अयोध्या के भगवान श्री राम से इतने अधिक प्रीति रखते थे तो अयोध्या के जो राजा दशरथ तो दशरथ के पास तो सारी चीज़ें थी ऐसा क्या नहीं था जो दशरथ के पास नहीं था ऐश्वर्य जैसे आजकल की जो मेन प्रॉब्लम क्या है रोटी कपड़ा और मकान उसी के लिए लाइफ चला जाता है मकान बनाने में जीवन चला जाता है रोटी या इकट्ठा करने में हर रोज रोटी चाहिए हाँ रोटी कब चाहिए हर रोज जब तक ये बॉडी तब तक रोटी और कपड़े भी चाहिए उसको ढकने के लिए तो जो मेन समस्या लोग सोचते हैं कि रोटी कपड़ा मकान हल हो जाए सॉल्व हो जाए मेरे लाइफ से तो मैं सुखी हूँ अभी दशरथ महाराज के पास क्या कमी थी रोटी कपड़ा मकान की फिर भी वो दुखी थे क्या नहीं था उनके पास पुत्र नहीं था पुत्र रूपी धन नहीं था तो ऐसे फिर भी दुखी थे तो मतलब हमारे पास पूर्णता नहीं हो सकती इस जीवन में कुछ न कुछ हमारे जीवन में अपूर्ण रहेगा ही पूर्णता वही है कृष्ण पूर्ण है जब तो पूर्ण को हम अपने जीवन में डालेंगे तो पूर, परिपूर्ण हो जाएंगे हाँ जैसे प्रभुपद कहा करते थे ना कि कृष्णा हम हा, जीरोस को इकट्ठा कर रहे हैं अपने जीवन में और जितने मर्जी जीरो इकट्ठा करो हाँ उसका कोई वैल्यू नहीं है लेकिन आप एक लगाओ जीरो के आगे और फिर जीरो इकट्ठा कराओ तो संख्या बढ़ेगी तो वैसे ही है भगवान राम या कृष्ण को धारण करो तो जब दशरथ महाराज बहुत दुखी थे और उनकी ये, ये पुत्र नहीं थे तो उनके पास तो उनकी स्थिति वही थी कस्टम स्थिति थी तो जैसे हम भी हमारी भी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं जिनकी पूर्ति नहीं होती तो जब हम चाहे उस भौतिक इच्छा की पूर्ति करते हैं तो उस भौतिक इच्छा को कहा गया है हर्ष शोक क्या कहा गया है हाँ क्योंकि भौतिक इच्छा को पूर्ति हम करते तो उसमें ये छुपा हुआ है वो इच्छा पूर्ति हो गई तो हम आनंदित हो जाते हैं हर्षित हो जाते हैं गदगद हो जाते हैं और जब वो कुछ दिनों तक फिर दूसरी इच्छा जन्म लेती है या फिर वो इच्छा पूर्ति हो गई और, और फिर वो वस्तु हमें प्राप्त हुई और फिर वो वस्तु हमसे खो जाए तो फिर हम शोक में होते हैं जैसे कौन राजा थे चित्र कौन राजा थे उनकी कितनी पत्नियां थे? एक करोड़ कितने? हाँ वो करोड़पति थे असली क्या थे वो असली करोड़पति थे तो ऐसे करोड़पति तो को संता नहीं थे चित्रकेतु ने सोचा तो फिर उनको एक ऋषि अंगिरा के द्वारा शायद अंगिरा ऋषि के द्वारा पुत्र प्राप्ति होती कहते तो नहीं मुझे चाहिए बालक चाहिए बालक अभी क्यों इतना स्ट्रगल करना है अपना लाइफ संभाला नहीं जाता हमें हाँ उनके पीछे लग गए आंगेरा मुनि के आंगेरा मुनि ने कहा देखो आ? जो तुम्हारे सुख का कारण बनेगा वो तुम्हारे दुख का कारण भी हाँ ये भौतिक वस्तु व्यक्ति स्थान का लक्षण है मतलब हेड एंड टेल होता है ना कॉइन को तो वैसे ही भौतिक जगत की कोई भी वस्तु है जो हमें आनंद का कारण बनती है सुख का कारण बनती है वो वस्तु हमारे दुख का कारण भी एक दिन ये निश्चित है ऐसी कोई वस्तु नहीं है ऐसी कोई वस्तु नहीं है भौतिक जगत की चाहे वो व्यक्ति क्यों ना हो चाहे वो वस्तु क्यों ना हो चाहे वो स्थान क्यों ना हो कोई भी चीज ले लो आप भौतिक जगत की हम जिससे बहुत आ, आशा लगाए रखते हैं होप इसलिए कहते आशा ही आ, परमम दुख नैराशम परमम सुख तो जितना व्यक्ति आशा करता है ना किसी चीज़ से उतना ही अधिक वो दुख वो झेल नहीं पाता किसी से आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो हाँ तो वो नहीं पूर्ति होती तो आप बहुत अधिक दुखी होते हो जैसे बच्चे माता पिता अपने बच्चों से कुछ आशा रखते हैं और देखते हैं कि वो आशा के पूरे टुकड़े टुकड़े करते जा रहे हैं बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे टुकड़े टुकड़े करते जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति है तो इसलिए शास्त्र कहते हैं तो ये चित्रकेतु केतु का भी ऐसे ही कथा थी चित्रकेतु को कहाँ उस साधु ने अंगिरा ने देखो जो तुम्हारे सुख का कारण बनेगा वो तुम्हारे दुख का कारण भी बनेगा उन्होंने कहा नहीं चलेगा उसको लगा चलो दुख अभी ब, ब, ब, ब, बच्चा होगा तो वो क्या चलो बात नहीं मानेगा लेकिन मेरा बच्चा तो होगा ना सुख तो मिलेगा उसको देख तो फिर वो बालक जन्म लेता है इतनी सारी रानियों के बीच में एक रानी से एक पुत्र जन्म लेता है और फिर राजा इतने रानियों को टाइम देता था प्रेम करता था मीठी बातें करता था अभी सब कुछ एक रानी के साथ उनसे बातें करना बस क्यों क्योंकि उसको अभी संतान प्राप्त हुई है उस रानी से तो बाकी रानियाँ दुखी हो गई हाँ उनके हृदय में जहरीले विश की भावना का उदय हो गया उन्होंने सारे रानियों ने मीटिंग बुलाई और सोचा इस गोष्ठी की और सोचा हमारे दुख का मूल को जड़ कौन है वो बच्चा, वो बच्चा है जिसके कारण ये सब हो रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ से निकाल देना चाहिए जड़ से उखाड़ो जैसे आयुर्वेदा है तो सारी रानियों ने देखा बालक जो सेविका है, वो पालने में डाल के बेचारा बालक सो रहा था वो रानी भी चली गई थी राजा भी बाहर थे ये सारी रानिया इकट्ठा हो गई और बालक को दूध के साथ क्या पिलाया जहर जहर पिला के जो बच्चा अभी सो तो रहा था वो पूर्ण रूप से परमानेंटली सो गया कैसे सो गया परमानेंटली सो गया फिर सेविका को भेजा उसका नाम ही रखा था हर्ष अशोक कौन से प्रभु जी थे वो हर्ष अशोक प्रभु तो जब रानी ने माता ने कहा जाओ मेरे बालक को ले आओ तो जो सेविका गई दासी और उस सेविका ने उठाया हर्षशोक हर्षशोक उठो तो हर्षशोक तो सो रहा था और तो दासी चिल्लाने लगी तो रानी गई रानी ने देखा मेरा बालक अभी अभी तो जन्म लिया था मेरे बालक ने छः महीने हो गए थे और अभी अभी देह को त्याग के चला गया तो बालक माता सोचो कितनी विलाप कर रहे होगी इतने लंबे समय के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी और फिर आप उनसे ज़्यादा दुख कैसे हुआ राजा, राजा को बात नहीं सुनी हाँ जब अटक जाते हैं हम न हट होते हैं ना कौन कौन से हट होते हैं बाल बालहट श्री बाल हट, बाल हट। तो, तो ऐसे जो भी हट हैं तो जब राजा को पता चला कि अभी उनके हर्ष शोक नहीं रहे तो राजा दूर था राजा का शरीर भारी हो गया वहाँ से ही गिर पड़े रास्ते में ही और आंसुओं की धारा बहने लगी रोते रोते उनको समय लगा ये, ये सुनना ही उनके लिए बहुत कष्टमय था कि मेरे बालक मेरा जो हर्ष शोक है वो मर गया है तो इतने दुखी हो गए सुख से अधिक क्या मिला उनको दुख, दुख। तो भौतिक जगत में कोई वस्तु हमें सुख जरूर दे सकती है लेकिन थोड़ा लेकिन उसमें अधिक क्या भरा पड़ा है दुख तो वैसे सिचुएशन है तो वैसे ही चित्र केतु के लिए फिर आंगेरा आते हैं और आंगेरा उनको फिर से लेक्चर देते हैं कहते अपने सीखा के नहीं एक व्यक्ति होता है हाँ दो प्रकार के लोग होते हैं ना एक होता है जो सुन के सीख जाता है कैसे हाँ बुद्धिमान दूसरा अनुभव करके मतलब सुने नहीं, नहीं नहीं मुझे ना अनुभव करना है तो फिर करो अनुभव तीसरा क्या है जो सुनेगा भी अनुभव करेगा डंडे भी खाएगा फिर वही चीज़ करेगा हाँ तो ऐसे उपदेश के पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपद इन तीन व्यक्तियों के बारे में बताते हैं तो वैसे ही हाँ जो चीज़ हमें सुख देती है वो निश्चित रूप से हमारे महान दुख का कारण बनेगी तो अभी दशरथ महाराज को पता नहीं था ऐसे नहीं कि दशरथ महाराज के साथ ये घटना नहीं घटित होने वाले उनको दुख नहीं मिलने वाला तो ऐसे दशरथ महाराज को पता नहीं था कि मुझे जो संतान मुझे प्राप्त होने वाली है हाँ उनके द्वारा मुझे दुख भी मिलेगा उनसे विरह का दुख तो फिर और हम सब वही हैं हर्ष शोक के चक्कर में रहते हैं पूरा जीवन इसी में बिताते कभी हर्षित होते हैं और आधिक शोक बिताते हैं, शोक में व्यतीत करते हैं तो फिर दशरथ महाराज का ये जो दुख था दशरथ महाराज ने क्या किया सोचा कि क्या करो उन्होंने महान जो सेज हैं या साधु हैं उनका आश्रय लिया और उनको पूछा मुझे क्या करना चाहिए मुझे तो ये दुख मेरा दुख है कि मुझे संतान चाहिए तो संतान प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए तो जब हमारे जीवन में दुख होता है तो हम ना गुरु या भक्त आदि का आश्रय लेकर भौतिक आश्रय लेते हैं जैसे आजकल लोग मानसिक पीड़ित रहते हैं ना तो वो किसके पास जाते हैं मनोरोग साज फ्रिस्ट मनोरोग तदने के पास जाते हैं और उसके पास जाते हैं और सबका एक ही प्रॉब्लम होता है कि मुझे ना मुझे लगता है सुसाइड करनी सुसाइड करनी सुसाइड करनी हमें जो साइक्राइटिस क्या है साइक्राइटिस तो वो हमेशा सुनता है सुसाइड सुसाइड सुसाइड और आ, देखा गया कि सबसे अधिक सुसाइड कोई करता है तो ऐसी सिचुएशन है जो आप सुनोगे वही आप करोगे इसलिए क्या सुनो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे तो दशरथ महाराज गए महान साधु के पास और उनको अप्रोच किया इसलिए कहते है है हमारी चाहे भौतिक इच्छाएं हो या आध्यात्मिक इच्छा हो आकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन नजतः पुरुषा परम भागवतम के दूसरे स्कन में वर्णन आया है चाहे भौतिक कामना हमारे हृदय में हो या नहीं हो लेकिन हमें क्या करना चाहिए तीव्रता से भगवत भजन करना चाहिए दोनों स्थिति में तो ऐसे जो दशरथ महाराज है उन्हें फिर बताया गया कि आपको यज्ञ करना होगा और कौन सा यज्ञ करना होगा दो यज्ञ उन्होंने किए वो यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए जैसे लोग भी कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए हाँ कुछ ना कुछ करते रहते हैं शायद गन... मैं इस स्कॉन से ज्वाइन नहीं हुआ था तब तब बीच में ना सब पूरे भारत में वो आ गया था लहर आ गई थी कि गणपति ने दूध पी लिया है तो सुना है आपने हाँ गणेश जी ने दूध पिया तो उस समय हर कोई गणेश को अपने घर में भी दूध पिलाने में लगा है दूध पिलाऊंगा लेकिन रबड़ी चाहिए मुझे क्या चाहिए <laughs> आप दूध पी लीजिए लेकिन उसके बदले में मुझे हाँ रबड़ी चाहिए महान कुछ चाहिए तो ऐसे ही था स्थिति मतलब अबे और ऐसे ही हुआ हमारे टेंपल के जो ब्रह्मचारी थे मुंबई के तो वो टेंपल डिवोटी टेंपल के एंट्री गेट में ना शिवजी का एक वो है छोटा सा मूर्ति है मुंबई में तो वो अभी सब जगह ये फैल गया कि सब जगह दूध पी रहे इवन दुबई में भी भगवान या जो गणेश जी दूध पी रहे हैं भक्तों को लगा हम भी ट्राई करते हैं अभी ऊपर थे शिव का वो दीवार के ऊपर ना शिव का मूर्ति था सीढ़ी लगाई ब्रह्मचारी आश्रम में क्या लगाई <laughs> ब्रह्मचारी गए दूध का कटोरा लेकर और दूध पिलाने लगे तो उस समय एक सन्यासी आते हैं कहते कि क्या हो रहा है आपको विश्वास नहीं है कि भगवान अंदर रोज अब भोग लगाते हो क्या खाते नहीं है हाँ कहते है कि हर घर का बच्चा दूध पी रहा है तो फिर शिव के घर का बच्चा दूध क्यों नहीं पी सकता <laughs> शिवजी का जो था चाइल्ड क्यों नहीं दूध पी सकता तो जनरली हमें लगता है कि डायरेक्ट होना चाहिए आँखों से जब देखे तभी तो ये सब चीज़ें हैं ये सारे यज्ञ आदि में आती हैं तो वैसे ही दशरथ महाराज ने दो यज्ञ किए अश्वमेध यज्ञ और पुत्रेष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया जिससे एक बालक का जन्म हो तो उसके लिए एक ऋषि आते हैं जो इस यज्ञ का संपादन करते हैं ऋष शृंग ऋषि बल्कि दशरथ महाराज को एक पुत्री थे जिन्होंने अपने मित्र को उन्होंने डोनेट की दे दिया था हाँ जैसे कुंती को उनके फादर ने दे दिया था कुंती भोज को हाँ तो वैसे ही हाँ दशरथ महाराज की जो पुत्री थी जिनका नाम था शांत उसको उन्होंने अपने मित्र को दिया था और जिनका विवाह इस ऋष्य शृग से हुआ था तो ये जो ऋष श्रृंग हैं वो आते हैं सेज और ये पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं और जिससे एक काला व्यक्ति प्रकट होता है जिसके हाथ में सुवर्ण का एक पात्र था जिसमें पायसम पायसम खीर, खीर, खीर। हाँ खीर था जो लेकर फिर न पचास प्रतिशत 25 प्रतिशत पच्चीस प्रतिशत ऐसे उन तीन रानियों को दिया जाता है कौन कौन सी थी तीन रानिया कौशल्या सुमित्रा और कई कई तो जब ये सब उन रानियों को दिया तो हम देखते हैं कि बाद में कौशल्या से भगवान श्री राम जन्मग्रहण या प्रकट होते हैं सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और कौन बचे? कई कई से भरत आ, राजा भरत या भरत महाराज या भरत महाराज तो नहीं राजकुमार भरत प्रकट होते हैं तो इस प्रकार से जब ये आ, प्रकट होते हैं या अवतरित होते हैं इस जगत में तो सारा अयोध्या आनंद मजाता है जन्मोत्सव मनाता है और सबसे अधिक आनंद दशरथ महाराज को हुआ था वो एक पुत्र की कामना कर रहे थे अभी कितने पुत्र मिले चार चार चार, चार पुत्र और सारे परम भगवान के अंश ह भगवान श्री राम के जो अंश हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न और भरत आदि तो इस प्रकार से ये इनका जब प्राकट्य होता है तो हर कोई अयोध्यावासी आनंदित हो जाता है और फिर भगवान श्री राम निवास करने लगते हैं अयोध्या में तो वो समय जब दशरथ महाराज मग्न थे अपने बालकों के साथ राजकुमारों के साथ तो उस समय एक महान ऋषि आते हैं जिनका नाम था विश्व क्या नाम था इनको याद है तो विश्वमित्र आए और उन्होंने कहा आते ही उन्होंने पूछा अहिष्टम जन्म जयात पुनर्जयात उन्होंने कहा कि है आप बताओ कि आप जन्म मृत्यु को विजय प्राप्त करने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हो आपका सही तो चल रहा है इसका मतलब आप भक्ति में लगे हो आपकी भक्ति सही चल रहे है कि नहीं चल रही है तो इस प्रकार से एक दूसरे का वो पूछते हैं क्या कहेंगे हाल, हाल, हाल पुल से हाल चाल हम कहते हैं आपकी बेटी कैसी है आपका बेटा कैसा है आपका जॉब कैसा है आपका धन कैसा है आपका मकान कैसा है हाँ लेकिन हम कभी नहीं पूछते कि जन्म मृत्यु का जो ये स्ट्रगल है सागर में गिरे हो उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास चल रहा है कि नहीं सही आपका ऐसा कभी पूछते हैं नहीं तो लेकिन यहाँ एक दूसरे को विश्वमित्र और दशरथ महाराज पूछते हैं और फिर वो बताते हैं तो फिर विश्वमित्र अपना कष्ट उनको वर्णन करते हैं कि वो कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े स्ट्रगल में हैं जब भी हम यज्ञ आदि करते हैं तो उस समय बहुत सारे आँसुर आते हैं और यज्ञ में विघ्न आदि प्रदान पैदा करते हैं और ये आसुरों के जो राजा हैं वो कौन है रावण आसुरों के ये जो राजा कौन थे उस समय रावण तो उनकी अध्यक्षता में बाकी जो आँसुर हैं वो आते हैं तो जब दशरथ महाराज ने सुना कि इन्होंने कहा विश्वमित्रा मित्र ने कि आप मुझे आपके जो पुत्र है राम को दे दो मेरे साथ राम लक्ष्मण तो इनसे तो उनका हृदय मांगा जा रहा था तो एक प्रकार से वो सुन के मूर्छित हो जाते हैं और उन्होंने कहा वो तो अभी ना बालक है वो नहीं मैं आपके साथ चलता हूँ उन्होंने कहा पहले आपने मुझे बोला था कि सा जो भी आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति करूंगा मुझे तो आपके पुत्र चाहिए आप नहीं चाहिए तो इस प्रकार से विश्व मित्र क्रोधित हो जाते हैं और डांटने लगते हैं और वो कहते हैं कि आपके वंश का विनाश हो जाएगा यदि आप नहीं करोगे तो वहाँ वशिष्ठ मुनि थे और दशरथ के कान में जाकर बोलते अरे बाबा दे दो हाँ क्यों परेशानी मोल ले रहे हो तो फिर हाँ दशरथ महाराज अपने पुत्र को देते हैं और फिर हम सुनते हैं कि वहाँ जाकर आ कई सारे राक्षसों का वध करते हैं ताड़का आदि को मारते हैं फिर भ्रमण करते करते वो सब कहाँ पहुँचते हैं मिथिला कहाँ मिथिला।, मिथिला कौन सा स्थान है जनक महाराज कौन निवास करते हैं वहाँ जनक, जनक महाराज अपने पुत्री सीता देवी के साथ तो जनक महाराज के वहाँ एक धनुर्यज्ञ था एक प्रकार से हाँ जिसमें भाग लेने के लिए हाँ ये जो विश्वमित्र हैं भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर निकलते हैं और वहाँ जनक महाराज ने एक एक शिव धनुष रखा था और एक प्रकार से स्वयंवर हो रहा था सीता देवी के लिए तो जब ये पहुँचे तब तो विश्वमित्र ने पूछा कि ये जो धनुष आपने रखा है इसके बारे में आप बताओ हाँ इसकी महिमा क्या है तो उन्होंने कहा कि ये जो धनुष्य है वो सर्वसामान्य धनुष्य नहीं है यह धनुष किसका है शिवजी।, शिवजी का है जब शिवजी कुछ यज्ञ आदि कर रहे थे तो उस समय दक्ष प्रजापति उनको तंग करते थे शिवजी ने धनुष उठाया धनुष को देख के दक्ष प्रजापति भागे। तो वही धनुष्य परंपरा से हां जनक महाराज के पास आता है और इतना विशाल और शक्तिशाली पावरफुल धनुष था कि जनक महाराज उसको एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान रखना है तो 500 लोगों की आवश्यकता होती थी बलिष्ठ सैनिक पाँच सौ उसको उठाते थे रखते थे और एक गोल्डन बॉक्स में रखा गया था तो उस समय जनक महाराज ने कहा कि मैं जब यज्ञ करने वाला था यज्ञशाला में मैं जब हल जोत रहा था तो उस समय मुझे जमीन से एक कमल में सीता देवी का जो पुत्री है पुत्री रूप में प्राप्त हुई तो वो जब बालिका हुई तो मैंने उसका सर्विस एटीट्यूड बढ़ाने के लिए उसको मैन्यूल सर्विसेज दी है ना क्या बढ़ाने के लिए मैन्यूल सर्विसेज मतलब जो सर्व सफाई करना जो ऐसी छोटी छोटी सेवाएं हैं इन सेवाओं को मैंने लगाया सीता को ताकि वो राजकुमारी है लेकिन ये सारी छोटी छोटी सेवाएं भी करें ताकि उसके अंदर सेवा की भावना अपने जीवन के अंत तक बनी रहेगी वो किसी भी सेवा में पीछे नहीं हटेगी तो इस कारण मैंने उसको ये सफाई की सेवा देता था रोज़ तो ये बालिका जाते थी सफाई करते थी और वो बॉक्स भी खोलती थी और देखती थी कि वो धनुष के नीचे धूल है तो मैं एक दिन दूर से देख रहा था कि अपना लेफ्ट हाथ डाला अंदर और ऐसे उठा लिया और सफाई करके फिर से रख दिया मैं आश्चर्यचकित हो गया कि जिसके लिए मुझे पाँच सौ लोग भेजने पड़ते हैं ये सीता महारानी सीता महारानी ने ये सीता जो मेरी बालिका हैं ये तो बड़े सरल सा से उठा के हाँ जैसे कोई खिलौना है तो उन्होंने कहा ये कोई शक्तिशाली है इसको पति चाहिए है हाँ तो उसी कैलिबर का होना चाहिए हाँ हाँ नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा जैसे होता है ना संसारिक जीवन में पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है तो बड़ा स्ट्रगल होता है होता है कि नहीं, नहीं।, नहीं। या फिर वो पढ़ा लिखा है पत्नी अनपढ़ गंवार है तो मैच सही नहीं है स्ट्रगल करते दोनों परेशान रहते लाइफ टाइम तो इन्होंने सोचा कि इतनी बलशाली है जो धनुष पास लोग उठाने वाले एक हाथ से उठा सकती है तो इसके लिए भी ऐसा होना चाहिए वर जो कम से कम उसको अकेला उठा ले और उसमें उन्होंने फिर वो स्वयं वर्ग के लिए रखा जिसमें अलग अलग राजकुमारों को आमंत्रण दिया गया अभी कौन नहीं चाहता था सीता जैसी जो सौंदर्यवती है अपने पत्नी के रूप में तो रावण से लेकर सब लोग वहाँ पहुँच गए और वहाँ तो जो धनुष है उसको उठाना था और उसकी प्रत्यंक्षा जो डोरी है वो बांध देनी थी ये करना था और तीर भी हो सके तो चलाना था पहले उठाना वहा असंभव है उसमें प्रत्यंक्षा डालो फिर तीर चलाओ तो बहुत बड़ा काम है तो फिर अलग अलग आए राजा महाराजा कुमार सब फेल हो गए और जब भगवान श्री राम आए वहाँ हाँ तो जनक महाराज को लगा कि ये जो राजकुमार है ये करेगा जरूर राम देखने मात्र से पता चला तो भगवान राम गए तो भगवान राम ने तो उसको वैसे ही उठा लिया प्रत्यंक्ष चढ़ाई और पान एक मारा तो उसी क्षण वो धनुष टूट जाता है हाँ और उसका आवाज से सारे लोग मूर्छित हो जाते हैं हाँ केवल दशरथ केवल जनक महाराज विश्वमित्र सीताराम और लक्ष्मण मूर्छित नहीं होते बाकी सारे मुरछित आवाज़ से मुरछिज हो जाते फिर उनको ले चले जाते हैं जब वो विवाह होता है ले जाते हैं सारी सारे लोग अयोध्या मिथिला से कहाँ जा रहे हैं सब फिर परशुराम मिलते हैं उनके साथ फिर वाद विवाद होता है दो अवतार परशुराम और राम दो अवतार एक ही समय में आपस में लड़ाई कर रहे हैं फिर भगवान राम दिखाते हैं कि मैं परम भगवान हूँ एक प्रकार से तो ऐसे जब ये अयोध्या पहुँचे तो अयोध्या में जाने के बाद सब सेटल्ड हो गए अरे भगवान राम देवता सोचने लगे अरे भगवान राम का विवाह हो गया है तो फिर इनका जिस मिशन के लिए आना है उनका मिशन क्या था कौन सा राक्षस हाँ याद रखिए हर अवतार के पीछे उसका मिशन है महाप्रभु का मिशन क्या है सरल है एक एक सेंटेंस सिखाता तो हूँ आपको हाँ महाप्रभु कहते थे मेरा सपना, मेरा सपना। बोली है मेरा सपना सबका जपना सबका जपना क्या है महाप्रभु का मिशन मेरा सपना सबका जपना हाँ तो ये महाप्रभु का मिशन है वैसे हर अवतार का अपना अपना मिशन है तो यदि हम अपने लाइफ में देखें कि मेरा मिशन क्या है हमारे तो मिशन ही मिशन है हर क्षण हमारा मिशन चेंज हो रहा है अभी यात्रा में तो एक मिशन बना लेते हैं सात दिन मिशन फिर घर जाते तो और नया मिशन मिशन खड़ा करते हैं फिर कोलेब्स हो जाते हैं। तो हमें भी एक मिशन चूज करना चाहिए हाँ भगवान का प्राइम मिशन है आ, क्या है वो गीता में कहते हैं परित्रानाय साधु नाम विनाश ये प्राइम मिशन है फिर ये बाकी सारे अवतारों के प्रमुख अलग अलग मिशन है वैसे तो भगवान राम का मिशन तो देवता बड़े त्रस्त थे ये देव वैसे देखा जाए ये देवता लोग परेशान करके रखते भगवान को हमेशा उनके लिए आना होता है नहीं भगवान को आना होता है उन्हीं के लिए इसलिए भागवत में एक श्लोक आया है जिसमें कहते हैं इंद्र व्याकुलम व्याकुल लोकम ऋणयंती युगे युगे इंद्र और भगवान अधिक से अधिक किसी के लिए आए हैं तो वो इंद्र के लिए आए हैं और उसी ने भगवान को कितना तंग किया जब द्वारका से सत्यवामा नारद आए नारद ने सोचा अभी द्वारका उधर गए थे स्वर्ग में यात्रा करने गए थे वह एक फूल दिया होगा किसी ने इंद्र ने दिया तो आप महान साधु ये ले लीजिए पारिजात फूल वो फूल लेके आ गए कहाँ द्वारका आए और अब भगवान बैठे हाँ एक्चुअली नारद नहीं है ना तो जैसे आप देखो आप सब्जी बनाओ उसमें मसाला नहीं है तो बॉयल सब्जी कब तक खाओगे तो नारद का काम है मसाला ऐड करना भगवान की लीलाओं में तो वो लीला मधुर हो जाती है हाँ तभी भगवान हमेशा या तो बैठे रहेंगे अपने रानी के साथ कुछ करेंगे नहीं हाँ तो ये बैठे थे द्वारका दिश किसके साथ रुप के साथ आ गए नारद और भगवान को दिया हरेजात पुष्प ये लीजिए और आप सबसे ज्यादा जिनसे प्रेम करते हो ना उनको दे दीजिए अभी इतने सारे रानियाँ एक साठ में से किसी एक को बोले तो बाकिया तो खाने के लिए उठेगी <laughs> तो अभी और वैसे भी साथ में रुक्मिनी बैठे थे अभी नारद देखना चाहता है अभी भगवान रुक्मिनी साथ में है उसके अलावा कहेगा कि मुझे ना सत्य से ज़्यादा प्रेम है तो फिर रुक्मिनी तो फिर भाग जाएगी या फिर चिल्लाएगी तो उन्होंने कहा ठीक है रुक्मिनी आप ही मुझे प्रिय हो ए ले लो फुल तो वहाँ से नारद चले गए दूसरे महल में किसके पास बस सत्य आप सो रही हो <laughs> उठो आंखें खोलो हाँ देखो आप कृष्ण आपसे प्रेम नहीं रखते अधिक अधिक प्रेम तो रुक्मिनी से करते क्या हुआ घटना तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे चीज है पुष्प दिया तो वो उसको दे दिया आपसे प्रेम नहीं रखते अभी दिखाती हो कृष्ण <laughs> मुझे पुष्प नहीं मुझे पेड़ ही चाहिए <laughs> कितना पावरफुल है हाँ तो कितना ये होना चाहिए सहनशील भगवान कितना सहन करते होंगे भगवान कृष्ण उन्होंने कहा ठीक है आपको पुष्प नहीं अभी वृक्ष ला देता हूँ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो वृक्ष लाने के लिए जब गए स्वर्ग में और अकेले नहीं गए ये जो कृष्ण जब निकलते थे ना बाहर अधिकतर सत्यभामा को ले जाते थे और सत्य कहती है कि मैं तो कृष्ण के साथ गरुड़ के ऊपर बैठ के जाती हूँ कृष्ण यहाँ गरुड़ का इस्तेमाल करते थे द्वारका में वृंदावन में वहाँ चप्पल को भी चप्पल का भी इस्तेमाल नहीं करते थे नंगे पैर चलते थे हाँ तो यहाँ तो यहाँ सब कुछ भगवान शूज भी पहनते थे बड़े बड़े वस्त्र आदि धारण करते थे कवच वगैरह पहनते थे हाँ और बड़े बड़े मुकुट आदि और फिर अपने पत्नी को भी लेकर जाते थे सैर कराने के लिए तो ये सत्यमामा को ना बहुत अहंकार था अपने सौंदर्य का वह हमेशा कहती थी मुझसे अधिक सुंदर कोई नहीं है और एक दिन ये सारे जो रानियाँ हैं अहमदाबाद के पास एक सिद्धा सिद्धापुर है सिद्धापुर मतलब बिंदु सरोवर जहाँ देववती अपने पति कर्दम मुनि के साथ रहती थी और वहाँ कपिल देव का जन्म हुआ था कुछ साल पहले मैं गया था वहाँ देव दर्शन के लिए हम जा सकते थे अहमदाबाद से लेकिन बहुत दूर है इस तरफ डाको है जहाँ जा रहे हैं हम और इस तरफ वो बिंदु सरोवर है जो भगवान के आसन से बना हुआ है बिंदु सरोवर तो वहाँ जब श्रीमती राधा रानी ने उनकी एक सखी है हाँ वृंदावन में उनका नाम चंद्रानना चंद्रानना सखी पुनः शास्त्रों की बहुत ज्ञाता है पुराणों की उसको सब पता है कहाँ की ग्लोरिस क्या है तो चंद्रा नाना ने एक दिन ये बिंदु सरोवर की महिमा सुनाई कि उसमें स्नान करने से कृष्ण से मिलन निश्चित हैं अभी ये वृंदावन में विवियोग था तो राधा रानी स्नान करने के लिए अपने गोपियों के संग में वहाँ आती हैं बिंदु सरोवर में और सारे ग्वाल वगैरह आते हैं हजारों गोपियाँ आती हैं और उनकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं कि ये पूरा कुंड अभी रिजर्व है कौन स्नान करेगी केवल राधा रानी स्नान करेगी तो सारे बिल्कुल घेरा डाल के हजारों गॉल बाल अपने हाथ में डंडे लेकर और गोपियाँ भी हाँ तो वहाँ स्नान का थ, हो रहा था तो कृष्ण भी यहाँ से निकले अपनी सोलह हज़ार एक सौ रानियों को ले उनको नहीं पता कि राधा रानी वहाँ आई है तो ये गए स्नान करने के लिए ये सारा ज्ञान तो ये हमेशा सोचते थे कि क्या ऐसा है वृंदावन के निवासियों में हाँ कृष्ण हमेशा वहाँ की बातें करते रहते हैं और उन्होंने कहा ये राधा रानी का क्या सौंदर्य है सत्य महाम सबसे ज़्यादा बोलती थे उन्होंने कहा मैं देखो कितने सौंदर्यवान हूँ मेरे लिए भगवान को क्या क्या नहीं हाँ पापड़ पहलने पड़े वो शमंत मनी के बारे में बोलने लगी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहे और ये जब बोल रहे थी रुक्मिनी को सारे रानियों को तो उस समय सारे लोग पहुँच गए पहुँचे तो देखा कि इनके जो यदुवंशी है उनको मारे जा रहे थे वो भागो यहाँ से यहाँ स्नान के लिए जगह नहीं है यहाँ तो राधा रानी और गोपिया स्नान करेगी और कोई नहीं तो कृष्ण भी साइड में टेंट लगा के बैठे थे तो कृष्ण भी देखा कि उन्होंने कहा पूछा भगवान को पूछा रानी ने ये स्नान कौन कर रही है कृष्ण ने कहा वहाँ तो श्रीमती राधे का स्नान कर रही है तो फिर सबने सोचा कि उसको देखते हैं कैसे दिखती है तो सारी रानिया श्रीमती राधिका आई बाहर और फिर सारे रानियाँ टक देखने लगी हाँ देखते ही सारे रानियाँ मूर्छित हो गई हाँ मतलब गिर पड़े और कई घंटे उनको लगा उठने में तब उनको अनुभव हुआ हाँ कि कौन सर्वाधिक सौंदर्यवती है श्रीमती राधिका उनका नख भी इतना सुंदर है अग्रभाग कि हमारा सारे सौंदर्य की उसके साथ तुलना नहीं की जा सकती तो जब श्रीमती राधिका को फिर ये सारी रानियाँ जाती है सत्य भामा रुक्मिनी उनको बुला के लाती हैं और उनको रखती हैं और फिर उनकी सेवा आदि करती हैं हाँ तो इस प्रकार से भगवान यहाँ द्वारका में सत्य को पेड़ लाने के लिए निकल पड़े कहाँ अलकापुरी अलकापुरी जो इंद्र का स्थान है तो वहाँ गए तो इंद्र ने तैयार होना चाहिए कि जिनके मेरे लिए हमेशा ये आते हैं हाँ, मैं दे दू उनको गिफ्ट एक फूल देने से क्या बिगड़ता है ऐसा नहीं उनकी जो पत्नी है ना सची इंद्र के पत्नी का नाम क्या है सची भगवान गए वहाँ और क्योंकि पारिजात वृक्ष को घेरा डाल के सैनिक वगैरह हुआ करते थे तो भगवान गए कि अभी पत्नी पीछे बैठी एक फूल से काम नहीं चलेगा पूरा गुच्छा दो भी तो भी नहीं चलेगा सीधा सत्यभामा ने कहा मेरे घर के महल के आंगन में सामने पारिजात वृक्ष होना चाहिए तो भगवान ने कहा यस सर तो फिर भगवान गए और उठाने लगे उस पेड़ को तब और वैसे उठा लाए तो इंद्र ने युद्ध किया भगवान के साथ बहुत घमासान युद्ध एक पेड़ के लिए और इंद्र भी इंद्र को युद्ध करने की शक्ति कहाँ से मिल रही थी सचि से कहाँ से सच कहते देखो ये पेड़ मेरे लिए है और आप तो राजा हो आपको ये करके हाँ, क्या कहते आप क्या उल्लंघन करके वो द्वारका के मृत मृत जगत में जो जीव जी, प्राणी है वो लेके जा रहे हैं अपने पत्नी के लिए और तुम ऐसे बैठे हो सची की बातों से इंद्र बिल्कुल एक्टिव हो गए इंद्र ने कहा आप भी कैसे ले जाते कृष्ण देखता हो हाँ तो विष्णु पुराण में इतने दो तीन अध्याय केवल युद्ध का वर्णन है तो फिर जब घमासान युद्ध हुआ फाइनली इंद्र को हरा दिया हाँ? और वो पूरा वृक्ष लेके आए और सत्यवामा भामा को हाँ? समर्पित किया उनके आंगन में तो पारिजात वृक्ष उन्होंने दिया तो इस प्रकार से हाँ देखा जाए तो जो नारद का काम क्या है क्या ऐड करना नारद नहीं है तो ये कृष्ण लीला राम लीला बहुत वो लगेगी नीरस हाँ तो फे डिफरेंट फ्लेवर से ऐड करते हैं और हम अपना लाइव फ्लेवर चखने में लगाते नहीं अभी आपको एक फ्लेवर का आइसक्रीम दे तो आप खाओगे क्या नहीं हमेशा डिफरेंट फ्लेवर चाहिए और वैसे भी ये जो जीव हैं हम अलग अलग शरीर क्यों धारण करते हैं क्योंकि अलग अलग शरीरों में अलग अलग फ्लेवर्स को हम आस्वादन करना चाहते हैं इसलिए हम दूसरा शरीर चाहिए मुझे कभी कुत्ते का कभी बिल्ले का कभी चूहे का हाँ कभी कॉकरच का अलग अलग शरीर तो बस सारे फ्लेवर्स कृष्ण कथा में हैं उसको प्योर उसका चखो फिर कोई और फ्लेवर की इच्छा नहीं होगी तो ऐसे ही यहाँ देखा कि अभी तो इनका मैरिज हो गया है किसका भगवान श्री राम का इतनी रूपवती सौंदर्यवती सीता देवी आ गई है अभी तो वो तो कहेंगे बस अभी घर में बैठेंगे अभी कुछ नहीं करेंगे तो देवता परेशान हो गए। तो देवताओं ने हाँ फिर एक विशेष व्यक्ति को भेजा वो कौन थे मिस मंथरा हाँ कौन थे मिस मिस या मिस क्या कहेंगी हाँ तो मंथरा को भेजा तो मंथरा ये देवताओं का अरेंजमेंट था अरे वैसे मंथरा नहीं आती तो रामायण घटित हाँ तो कितना पावरफुल रोल है बैड एसोसिएशन क्या <laughs> हाँ वो बल्कि सब ठीक चल रहा था तो फिर देवताओं ने सोचा थोड़ा सा भी नमक ये डालते मसाला ऐड करते हैं फिर तो देवताओं ने मंथरा देवी को भेजा और मंथरा कौन थी एक सिंपल छोटी सी हाँ, हाँ? और कोई रूपवती सौंदर्यवती नहीं और वो कुबड़ी एक दासी थी हाँ मेड फॉर एच आदर होता है ना वो मेड थी घर की क्या थी मेड की बातें देखो कितना कॉन्शियस होना चाहिए सीरियसली ले लिया तो क्या हो गया हाँ पूरा जो ग्रह है विनाश हो गया उसका तो मतलब बुद्धिमान होना चाहिए किसकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए किसकी बातों को नहीं तो जो रामायण या जो शास्त्र है ना ये कोई ऐसी वैसी कथाएं नहीं है वहाँ का एक एक जो शब्द है उसमें इतनी सारी शिक्षाएं भरी पड़ी हैं इसलिए प्रभुपात कहते थे ये संस्कृत के जो शब्द है वो भंडार है कहाँ भंडार है वास्तव में सागर के समान है उसमें से बुद्धिमान होगा जो रत्न निकालेगा तो एक, -एक शब्द बहुत मूल्यवान है तो ये जो मंथरा है मंथरा देवताओं के द्वारा भेजी जाती है या अरेंज करते हैं राशि के रूप में और वो पक्की सेविका थी कई कई की तो अभी जब दशरथ महाराज की आयु साठ हजार साल की हो गई थी जब तो कहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ अभी क्या करना है मेरा जो पुत्र है श्री राम उसको राजा बना देते हैं तो उन्होंने सोचा पहले तो कहा भी उनको राजा बना ला फिर सोचा कुछ अशुभ लक्षण उनको दिखाई देने लगे उनको लगा कि कुछ लंबा समय नहीं बिताना होगा कल ही करते भगवान राम को राजकुमार राजा अभिषेक करते राजा बना देते हैं तो जब वो तैयारी कर रहे थे सारे अपने मंत्रियों को सुमंत्र क्या था एक मंत्र सुमंत सुमंत्र शायद सुमंत तो उनको कहा कि जल्दी जल्दी तैयारी करो तो सब तैयारी कल ही राजा करेंगे तो सब लोग तैयार हो गए न्यूज़ फैल गई पूरा अयोध्या हाँ उस फेस्टिवल को मनाने के लिए सज्जित हो गया तैयार हो गया और सब वेट कर रहे थे राम के राजा राजाभिषेक का और उस समय इवान ये न्यूज़ कई कई के पास भी गई थी सारी रानियां खुश थीं क्योंकि कई कई भगवान राम की बड़ी भक्त थी अपने भरत से भी अधिक प्रेम राम से करती थी डिवोटी थी राम भक्त थी आ, और एक दिन फिर जो बैठी थी अपने झूले पर हाँ। और क्या खा रहे थे अंगूर खा रहे थे <laughs> कुछ चीजें होती है जो मैं ऐड करता हूँ <laughs> अब सीरियसली मत लीजिए तो वो कुछ भी खा <laughs> कुछ खा तो रही होगी <laughs> फ्रूट्स खा रही होगी <laughs> तो उस समय मंथर आ गई आ, जो मंथरा आती हैं तो कई कई के पास आती है और मंथरा वास्तव में विष की बोतल थी क्या थी <laughs> जहर की पक्की बोतल हाँ जो चल के आ गई थी इनके पास तो मतलब आप देखो आप चाहे जितने बड़े भक्त हो जब बैड एसोसिएशन होगा गलत श्रवण होगा तो आप खत्म हुए बिना नहीं रह सकते संग इतना पावरफुल है तो ऐसी जो मंथरा है वो कई कई के पास आती है जो साक्षात मूर्तिमान जहर की बोतल है तो वो आती है और उसका कार्य क्या था सेपरेट करना सेपरेट मेंटेलिटी होता है ना सोचो कई बार क्या होता है एक घर ज्वाइंट फैमिली होती है हाँ तो नया नया विवाह हो गया तब तो सीरियसली मत लीजिए <laughs> क्योंकि ये स्वाभाविक है स्वाभाविक था कि आ, क्योंकि हम सेपरेट रहना चाहते हैं सेपरेट करना चाहते हैं हर चीज़ आ? तो एक स्कूल में बच्चे को पूछा टीचर ने कि आप आप, आप पता है आपको जॉइंट फैमिली क्या होती है तो उसने कहा मेरी माँ और मेरे फादर ज्वाइंट होके रहते हैं <laughs> और ज़्यादातर सेपरेट होते हैं तलाक नहीं शादी हो जाती है बच्चे का जन्म हो जाता है तो जो विवाह होता है बच्चे का जन्म होता है तो दोनों कुछ एक साल में सेपरेट हो जाते हैं सेपरेट होते तो एक बच्चा एक एक इसका हाथ खींच रहा है दूसरी उसका पाँव खींच रही है कोर्ट में जाते हैं बच्चा तेरे पास रहेगा या मेरे पास तो मतलब ये सब चीज़ें क्यों आती हैं क्योंकि एक टॉलरेंस नहीं रखते हम एक्चुअली मैंने ट्रेन में भी कहा गृहस्थ लाइफ मीन्स सबसे महत्वपूर्ण इन्ग्रीडियंट उसमें कुछ होना चाहिए तो वो होना चाहिए सहनशीलता वो नहीं है तो बर्बाद <laughs> ये निश्चित है हम किसी को सहन नहीं करना चाहते पत्नी कहेगी मैं माता पिता के घर में किसी को सहन नहीं करती तो मैं थोड़ी सहन करूँगी <laughs> ऐसे ऐसे डायलॉग अब उससे अधिक जानते होंगे तो मतलब कहने का तात्पर्य है और इसी से महाभारत शुरू हुआ इससे क्या हुआ महाभारत और इसी से रामायण की शुरुआत होती है महाभारत मामका का पांडवा चै संजय मुरुव संजया महाराज बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं धृत राष्ट्र धर्म क्षेत्र समवेता युयोत्सव माम का पाटवाच के मेरे और उसके तेरे मेरा और तेरा तो यही है सेपरेट मेंटालिटी तो ये सेपरेट मेंटालिटी बहुत भयावह है हाँ जो तोड़ देती है और ये कौन डालता है ये विश बैड एसोसिएशन तो ये बल्कि ज्वाइंट फैमिली था हाँ कई कई के साथ कितना अच्छा था वातावरण सब राम से प्रीति रखते थे राम सबसे बड़े थे उनका राज्य अभिषेक होने वाला था जितना कौशल्या को आनंद था उतना ही आनंद किसे था कई कई को लेकिन यहाँ ये यह आ गए और इसने कहा मेरा और तेरा अरे क्या कर रहे हो अंगूर खा रहे हो आज अंगूर मिलने वाले कल से सब कुछ कौशल्या को मिलने वाला है तुम तो एक दासी बनोगे दासी क्या बनोगी दासी। कितने शब्द कितने पावरफुल होते हैं हाँ ये इसलिए है साउंड वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होता है हाँ साउंड वाइब्रेशन इसलिए शास्त्र कहते हैं अनावृत्ति शब्दार्थ ये भौतिक जगत में हम बन जाते हैं शब्द के द्वारा और इस भौतिक जगत से हम मुक्त होते हैं शब्द के द्वारा और वो पावरफुल शब्द क्या है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो एक जो दासी हैं एक सेविका हैं या घर के जो मेड हैं वो अभी अपना दायरा दायरा का उल्लंघन करती है अपनी मर्यादा का क्या करती है उल्लंघन रानी को सलाह देने निकली हैं और वो कैकई को कहती है कि हे कैकई हाँ तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं हाँ तुम इतने शांत रूप से नहीं रह पाओगे सारा मान सम्मान तो कौशल्या को मिलने वाला है पता है तुम्हें राज का राम का कल अभिषेक होने वाला है और वो राजमाता बनेगी कौशल्या और तुम क्या बनोगे हाँ दासी सड़क में घूमती रहोगे अयोध्या के कोई तुम्हें सम्मान आदि नहीं देगा इस प्रकार की बातें जब हाँ, पहले तो लग रहा था वो थोड़ा कह रहे थे क्या बोल रही हो हाँ लेकिन जब और थोड़ा से था कुछ चीज़ें हमें शुरुआत में बंद करनी चाहिए तो जब और सुनने लगे और सुनने लगे कि वो तब उसको लगा कि ना ये ना मेरे हित की बात बोल रही है हाँ ये मेरी कौन है इतना प्रेम तो मुझे अयोध्या में कोई नहीं करता इतना हित पूरे अयोध्या में, में मेरा कोई नहीं है ऐसा ऐसा सोचने लगी हाँ जो कई कई हैं और इसलिए ऐसे जो साउंड हैं जिनको सुनने से हम दूषित हो जाते हैं तो ऐसे ही एक बेट है सोलोमन नाम का आइलैंड है उसमें बड़े बड़े बड़े ट्रीज हैं इतने विशाल वृक्ष है कि एक वृक्ष के आसपास बहुत सारे राउंड में वृक्ष हैं तो उनको काटना बहुत कठिन होता है इवन आजकल के मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल वहाँ के रहने वाले लोग करते फिर भी नहीं काट पाते लेकिन उन्होंने देखा कि एक उपाय उनको पता चला वो क्या करते एक ट्रेडिशनल ये कार्य करते हैं जिसमें वो दिन में कुछ घंटे उस वृक्ष के पास जाते हैं और जाकर लगातार दो घंटे गालियां देते रहते क्या करते एब्यूज़ लैंग्वेज गालियाँ देते रहते बोलते रहते और ऐसा छः महीना करते कितना इतना पावरफुल कि उतने सारे वृक्षों के बीच में से भी जो वृक्ष है वो धीरे धीरे टिल्ट होने लगता है और गिर जाता है किससे होता है ये साउंड वाइब्रेशन तो ये लोग वहाँ ऐसा ही करते हैं बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ने के लिए तो वैसे हमारा लाइफ है हाँ तो ये साउंड वाइब्रेशन हमें गिरा सकता है भक्तों के संग से दूर डाल सकता है आध्यात्मिक जीवन से नीचे हा? भगा सकता है तो ऐसे जो मंथरा हैं हाँ मंथरा का अवतर कौन है इस जगत में अभी कौन है हाँ इंटरनेट कौन है ईमेल्स हाँ इंटरनेट साक्षात मंथरा देवी का विस्तार है तो ऐसा मंथरा हाँ और मंथरा बहुत चलग है तो मंथरा बहुत चलक देवी है वो कहते कि देखो फिर उन्होंने सोचा क्या करो क्या हाँ कई कही, कही ने कहा जब भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है ना तो भी समझ में नहीं आता तो कई कई को पूछते कि बताओ कैसे करो अभी खलतू राजाभिषेक होने वाला है अभी रोकेंगे कैसे उन्होंने कहा दशरथ ने आपको दो वरदान दिए हैं तो मतलब वो कई को याद दिलाती है दो वरदान जब आ, देवताओं की और से आप युद्ध कर रहे थे हाँ तब कहीं कहीं ने आपको बचाया था युद्धस्थल में आप, आप मरने वाले थे और फिर उस आपने उनको कहा था दो वरदान कभी भी आप मुझसे मांग लेना और बीच बीच में बोलते थे कहीं कही कुछ चाहिए बोलो उन्होंने कहा अभी नहीं समय आएगा ना तो मांगूंगी समय आया भया भयावह समय आया जब इन्होंने कहा इसने कहा अभी सही समय है जिस समय में आप मांग सकती हो हाँ तो क्या मांगो दो चीजें तो क्या दो चीजें मांगी उन्होंने पहला क्या मांगा भरत को राजा दूसरा अभी देखो राम की कोई गलती है इसमें हाँ कोई गलती है कोई गलती नहीं भगवान राम की हाँ बिल्कुल न कुछ किया नहीं उनका कुछ लेना देना नहीं है लेकिन जब इन्होंने सोच लिया कि ये दो चीज़ें मैं मांगूँगे और फिर मंथरा ने जब ये कहा तो मंथरा का गुणगान करने लगी वाल्मीकि रामायण में इतने श्लोक बोले कई-कई ने कि देखो हाँ अब ये जब राजा बन जाएंगे मैं राजमाता बन जाऊँगे हे मंथरा तुम तो ये कमल के समान हो अभी मंथरा का शरीर तो ऐसे कुबड़ी है लेकिन कमल का उपमा कैसे देख कहते कि जब कमल जब हवा आती है तो थोड़ा झुक जाता है तो कैसी हो मंथरा तुम तुमाल तुमाल के समान हो तो मतलब जब व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है किसी का भी गुणगान कर लेता है किसी कैसे भी तो ऐसे जब हो रहा था उन्होंने कहा कि जब मैं राजमाता होंगे तो तुम्हारा जो ये कुबड़ है उसको सोने के अलंकारों से सजाओगे और आपका मसाज करोगे कौन कह रही है आप सोचो ये सब हमारे साथ भी हो सकता है नहीं हो सकता तो इसलिए हाँ जब ये सब हो रहा था कि आपका सुवर्ण से जड़ित करूँगे तो जब इस असत्संग के कारण हम क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेशन पावर लूज करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को क्या कहेंगे विवेक शक्ति या पहच तो होता है विवेक नहीं ये ये है कि अंतर करना भेद हाँ क्या उचित है क्या ये ये भूल जाता है तो वैसे हो गए कई कई अभी बिल्कुल लिप्त हो गई थी उसको समझ में नहीं आ रहा था और वो उसका गुणगान कर रही है कई शब्दों से तो फिर अयोध्या वो कहते थे कि मंथरा अयोध्या में तुम्हारे जैसा कोई मेरा फ्रेंड नहीं है तुम ही एक केवल मेरी सहेली हो तो उन्होंने कहा बताओ आगे बताओ गाइड करो कंटिन्यू हाँ ये कंटिन्यू करो तो फिर जब उन्होंने कहा तो अभी क्या करो तुम कोप भवन में जाओ सीधा फटे टूटे ऐसे वस्त्र पहन के जाओ कोप भवन कोप भवन होता है जैसे हर घर के अंदर एक रूम होता है हाँ जहाँ जाकर क्या करते रो रोते रहते लोग तो वहाँ राज, राजा लोगों के महल में भी एक कोप भवन हुआ करता था रानिया बोल नहीं पाती थी तो जाके वह रोती रहेगी रोती रहेगी फिर राजा को आना पड़ता है बताओ बताओ क्यों रो रही हो क्यों रो रही हो तो उसको बताना पड़ता है तो ये रो रही थी और ये गए दशरथ कि क्या ऐसे हुआ ये कोप भवन में क्यों गए तो फिर जब वहां गए तो दशरथ महाराज हाँ उनको अप्रोच किया कई कही को और कई कही, कही ने कहा हाँ मैं तो ये चाहती हूं आपने मुझे दो वचन दिए थे वो आप पूर्ति करोगे या नहीं अभी अभी चाहिए पहले हाँ बोलिए पहले क्या बोली बोलिए तो बेचारे दशरथ आसक्त हो गए थे दशरथ कर सकते थे उनके पास शक्ति थी लेकिन जब आसक्त हो गए तो कुछ नहीं कर सकते तो जब मन कई कही, कही ने कहा कि मुझे दो चीज़ें चाहिए हाँ कल राम के राज्याभिषेक की जगह भरत का हो और राम को चौदह साल का वनवास ये सुनते ही पहले मुरछित होकर गिर पड़े दशरथ महाराज और वो सोचने लगे कि कितने करोड़ और कठोर हृदय की यह स्त्री है हाँ कि ऐसा कोई सोच सकता है मतलब विचार ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं किसके हृदय में इतना कठोर पत्थर से भी आती कठोर हृदय और ऐसी दुर्भावना इस स्त्री के हृदय में है जिसको सोचकर दशरथ महाराज रो पड़े और मूर्छित हो गए और फिर बल्कि दशरथ महाराज के बाद वो सामर्थ्य नहीं था भगवान राम के आंखों में आंखें मिलाकर बोलने का तो उन्होंने क्या किया किसने फिर बिड़ा उठाया बोलने का कई कही नहीं कही कहने का मैं बोलूँगी आप क्या करो केवल हाँ हाँ उधे होता है ना गांव में कुछ लोग होते हैं जो बैल को साथ लेके चलते हैं पता नहीं अभी देखा कि नहीं तो जो वो बोलेगा तो बैल गर्द नहीं क्या करेगा यस हाँ जैसे हम छोटे थे स्कूल में जाते थे तो वो लोग घूमते थे बैल बैल के ऊपर नाइस क्लोथिंग होता था सींग सारी चीज़ें कुछ लोगों को पता होगा तो जो भी बोलेंगे आपके बारे में पूछना है तो बैल यस और नो करता रहेगा तो दशरथ महाराज अभी वैसे कर रहे थे इसने कहा कई कहीं कही ने कहा मैं बोलूंगी आप केवल गर्दन हिलाइए तो फिर कहीं कही गई और राम को बुलाया राम को बुलाया राम को कहा कि आपके पिता चाहते हैं हाँ कुछ बोलना कुछ आज्ञा देना चाहते हैं उस आज्ञा का आपको पालन करना है भगवान राम कहते वचन दे दो मुझे तो कहते ऐसे हो ही नहीं सकता मेरे पिता कहे और मैं उसका पालन ना करो हाँ ये ये वर्णन आता है आइडियल शिष्य और गुरु हाँ मतलब गुरु का स्थान एक प्रकार से दशरथ को दिया है और उनके वचन को पालन करने के लिए भगवान राम ने क्या क्या किया तो रामायण ये शिक्षा भी हमें प्रदान करता है तो दशरथ महाराज वह खड़े थे रोते जा रहे थे और वहाँ कई कहीं कही ने बोला कि ये दो चीज़ें हाँ कि भरत का राजाभिषेक होगा और आपको चौदह साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा भगवान राम विचलित नहीं हुए भगवान राम ने उस चीज़ को हंसते हँसते स्वीकार किया सोचा कि कौन ये चाहता है मेरे पिता चाहते हैं हाँ क्योंकि मेरा हित या मेरा सुख उसी में है जो मेरे पिता के पिता का सुख जिसमें है तो ये सोचकर भगवान राम ने उस चीज़ को स्वीकार किया और फिर भगवान राम जब गए हाँ तो कौशल्या ने भी सुना तो कई कौशल्या रो पड़ी और लक्ष्मण ने सुना तो लक्ष्मण गुस्सा हो गए कहते वो दशरथ हाँ वो अपनी पत्नी का ग़ुलाम बन गए हैं हाँ वो आसक्त हो गए हैं इसलिए वो नहीं बोल पा रहे हैं मैं अभी जाता हूँ तलवार लेकर और उस कई कई को विनाश करता हूँ दशरथ को मारता हूँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्रोध में आके लक्ष्मण बोलने लगे फिर भगवान राम सोचे कि मैं अभी निकलता हूँ तो उस समय भरत नहीं थे और शत्रुघ्न नहीं थे कहाँ गए थे केकई देश उनका जो नाना का घर के मतलब आज जो रशिया हैं वो कई का स्थान है तो वहाँ जब गए थे केकई में तो यहाँ ये सारा घटना घटित हो रहे थे और फिर जब हाँ भगवान राम ने कहा मैं निकल रहा हूँ तो भगवान राम फिर निकलने के लिए तैयार हो जाते तो सीता देवी को कहते हैं सीता देवी कहते कि नहीं मैं आपके साथ चलूँगी पत्नी का धर्म है जहाँ पति जाए वहाँ पत्नी उन्होंने कहा आपको तो इतना अच्छे से पालन पोषण किया है हाँ आप कभी राजमहल के बाहर नहीं गई वहाँ कंकड़ है पत्थर हैं काटे हैं पशु प्राणी है जंगल में कैसे रहोगी उन्होंने कहा नहीं मैं आपके साथ फिर लक्ष्मण भी जाते हैं उनके साथ और वो भ्रमण करते फिर वहाँ से वो जाते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में तो भरद्वाज मुनि कहते हैं ना चौदह साल मेरे आश्रम में रहना जो मर्जी सुविधा वो सारी ले लो लेकिन यहाँ रहो चौदह साल उन्होंने कहा नहीं नहीं अयोध्या से बहुत नजदीक है यहाँ रहूंगा तो कई कई का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा हाँ हार्ट अटैक भी आ सकता है मैं दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है उन्होंने पूछा भरद्वाज बताइए कौन सा दूर का स्थान है उन्होंने कहा एक बहुत रमणीय स्थान है वो है चित्रकूट कौन सा स्थान तो भगवान श्री राम चौदह साल में से तेरह साल चित्रकूट में रहे और जब वो जा रहे थे नाव को पार करने के लिए तो जो गोहक गोहक क्या है केवट, केवट, केवट, केवट, केवट, केवट तो केवट जो भी नाव वाला है तो उसके नाव के पास गए कि हमें ना पार कर दो उसने कहा आपके चरणों में बड़ी शक्ति है सामर्थ्य है एक पत्थर को एक लेडी के रूप में परिवर्तित किया मेरे घर में एक ही पत्नी है कितने भाई बोट को पाव का स्पर्श करोगे तो स्त्री के रूप में बदलेगी तो फिर घर की जो पत्नी है मुझे मारेगी चटनी बना देगी मेरी तो सबसे पहले मैं क्योंकि आपके चरणों में जो धूली है वो बहुत शक्तिशाली है इसलिए मैं पहले आपके चरण धूली को धो लेता हूं ये बहाना था उनका हाँ और फिर मेरे नाव में चरण रखिए तो ऐसी सेवा करना चाहते थे तो पार होते चित्रकूट में रहते हैं और फिर भरत आते हैं हाँ भरत सेना लेके आते भरत आते घर पे देखते पर मेरे पिताजी नहीं नजर आ रहे हैं मेरे भ्राता राम नहीं नजर आ रहे हैं देखा गए तो माता हैं, और माँ देख के भरत का आलिंगन करने लगे खुश थे हाँ बेटा भरत आओ, आओ आओ आपके लिए मैंने राज्य की व्यवस्था करके रखी है, जब पता चला भरत बहुत गुस्सा हो गए अपने माँ के प्रति और फिर शत्रुघ्न तब तक, तक पकड़ के लेके आए थे कान पकड़ के किसको मंथरा मंथरा देवी को लाया गया तो उसको कहते अभी इसको मार डालता हो तो भरत कहते नहीं श्री के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए हाँ उसको छोड़ देते हैं और फिर भरत सेना लेकर जाते वहाँ चित्रकूट जाते हैं और जब लक्ष्मण देखते हैं कि सेना आ रही है तो राम को लगता है कि मेरे पिता आ रहे हैं लेकिन लक्ष्मण कहते कि रथ तो आ रहा है लेकिन दशरथ का फ्लैग नजर नहीं आ रहा है फ्लैग किसका है भरत का है लक्ष्मण सोचता कि अभी यहाँ भी हमें मारने के लिए आया है तो कहते धनुष बांध दे दो मैं अभी इसको मारता हूँ तो भगवान राम कहते नहीं तो फिर मिलते हैं और फिर भगवान राम को कहते राम कहते आप बनो ना राजा आप रहो कहते नहीं मैं तो सर्व सामान्य वस्त्र धारण करूँगा भगवान राम नहीं जाते वापस जाने के लिए तैयार नहीं होते तो वो अपने साथ पादुका लाते उनकी चरण पादुका को लेते हैं भगवान राम के और वो कहते कि मैं सिम्हासन में रखूंगा और आपके सेवक के रूप में राज्य करूंगा या कार्य करूंगा जब तक आप नहीं वापस आते यह है सेवक की भावना सेवक की भावना और बहुत सारी शिक्षा है भरत के चरित्र से लेकिन यह प्रमुख शिक्षा है उसी प्रकार से व्यक्ति को अपना राज्य अपना गृहस्थ जीवन चलाना चाहिए इसलिए भक्ति ठाकुर ने लिखा एक सॉन्ग इससे सिमिलर हमारा बलि प्रभु आर छुना हे कृष्ण घर में मेरा अपने कहने के लिए कुछ नहीं ये सारी चीजें आपकी हैं ये पत्नी पति या फिर घर के साथ समान बच्चे सब आपके हैं आपने मुझे केयर करने के लिए दिया है और मैं सेवक के भांति इनका संभाल कर रहा जैसे भरत किया करते थे ओरिजिनली राज्य किसका था राम का तो वही एटीट्यूड हमें अपने जीवन में होना चाहिए तो कई लोगों को ना ये चित्रकूट की लीलाया तक कुछ इतना रामायण होने लगता हाँ ये नहीं लगता क्या होते है? थोड़ा सा रोमांच नहीं खड़े होते उसके बाद कहीं जो जैसे मूवीज़ होती है ना जब तक एक्शन पॉइंट नहीं आता कुछ लोगों को लगता है कि कुछ एक्शन होना चाहिए मूविंग तो ऐसे रामायण में जब एक साल है ना बात का पंचवटी जाना नासिक वगैरह हाँ, साउथ से होकर भगवान तो सारे बंदर वानर से ना आते हीरो भी आता है ने? भगवान राम भी आते और रावण तो ये जब रोमांचकारी एक्शन होता है ज़्यादातर लोगों को रामायण ये बा एक साल का जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि आगे का इतना वो मिठास नहीं लगती तो वैसे ही है तो एक साल के बाद जो भी लीलाएं है वो सारे रोमांच से भरी पड़ी हैं एक्शन से भरी पड़ी है तो आपको सुनना है या पढ़ना है तो फिर हम उसकी चर्चा आगे करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम, राम भगवान श्रीराम के प्रभुपाद के रामनवमी महोत्सव के